मंत्र पाठ हाँ जी ओम सहनावतो सहनौन तो सहवीय करवा वही तेजशिनावी समस्त मा विदिषाषा वह बही ओ शांति शांति शां चलिए जी नमस्ते नमस्ते जी। आप सभी का जो है योग दर्शन कक्षा में स्वागत है आ, हम चलते हैं और इसमें जो है आपने जो क्वेश्चन पूछा है उस पर हम जो है फिर चर्चा करेंगे हाँ जी अच्छा। अब अवतरणिका इसमें है कि तस्माद यदेव हेयम इति तसे कारणम प्रति निर्देश तस्मात मैने इसलिए यदि व जिसको जिसी को, जिसको हे कहा है है कहा जाता यदि क्या है अनागत दुख हेयम दुखम अनागतम अनागत जो दुख है वह हे भाई अभी मैं पढ़ा रहा हूं ध्यान से प्लीज डोंट टॉप इसको बंद कर दीजिए ऐ इसको घर बंद करो जी बेटा बंद करो हल्ला मत करो तो क्या बता रहा था मैं कि बोल रहे कि तस्माद यत एव इसलिए यदे बेय मूचे थे मैंने जिसको हेय कहा जाता है हेय ऐसा कहा जाता नागा दुख हे कहा जाता है तसे ही व उसी का जो कारण है उसके प्रति निर्देश किया जा रहा है उसका कारण क्या है वह जो दुख है अनागत दुख जो है यह है उसका कारण क्या है भाई जी बातचीत तो नहीं करेंगे क्योंकि इसमें रिकॉर्ड हो रहा है तो उसी का कारण के प्रति निर्देश किया जा रहा है उसी कारण को बताया जा रहा है कि उसका कारण क्या है हेय जो है उस हेय का कारण क्या है तो बताया दृश्ययोः संयोगो दृश्योह हे हेतु। तो। दृष्टा और दृश्य जो है उसका संयोग दुख का कारण है हेय का कारण अनागत जो दुख है या दुख का सीधे दुख का कारण है व्यक्ति को जीवन में दुख मिलता ही है इसलिए जब स... क्योंकि संयोग है हमारा दृश्य के साथ जो है शरीर के साथ जो संयोग है दृश्य जो संसार हो गया और दृष्टा जो हो गया आत्मा हो गया आत्मा हो गया हां वास्तव में वास्तव में वास्तव में दृश्य जो मन के अंदर जो कुछ भी है मन के अंदर जो उपारूढ़ है धर्म वो है दृश्य क्योंकि आत्मा मन को देखता है आत्मा बाहर के चीज को नहीं देखता है बाहर नहीं जाता है देखने शरीर से निकल के बाहर देखने के लिए नहीं जाता है तो आत्मा देखता किसको है मन को देखता है तो मन को जो देखता है तो उस मन के अंदर जो कुछ भी है जो भी वृत्तियां है जो भी ज्ञान है जो भी आकृति है उसका ही वो दर्शन करता है तो वो है दृश्य उसी बात को महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं द्रष्टा बुद्ध प्रतिसंवेदी पुरुषा। पुरुष द्रष्टा किसका नाम है बुद्धि का जो तो प्रति है बुद्धि का जो प्रतिसंवेदी है उसको कहते हैं बुद्धि का प्रतिसंवेदी जो पुरुष है उसको द्रष्टा कहते हैं माने बुद्धि का ज्ञान करने वाला जो पुरुष है एक होता है संवेदी एक होता है प्रतिसंवेदी एक होता है संवेदी दूसरा होता है प्रतिसंवेदी तो प्रतिसंवेदन क्या है इसको समझना है द्रष्टा का तो शाब्दिक अर्थ है कि जो है जो देखने वाला है जो स्पेक्टेटर है जो ऑब्जर्वर है जो देखने वाला है जो भोगता है भोगने वाला है जो अनुभविता है अनुभव करने वाला है जो साक्षी है उसको कहते हैं द्रष्टा तो महर्षि बेद्याजी कहते हैं कि बुद्धि बुद्धे, बुद्धे है प्रति संवेदी पुरुष तो बुद्धि का प्रति संवेदन करने वाला पुरुष बुद्धि का प्रति संवेदन करने वाला तत्व बुद्धि का प्रति संवेदन करने वाला आत्म तत्व वो दृष्टा है तो क्या बुद्धि का प्रतिसंवेदी है बुद्धि इंद्रियों के माध्यम से बुद्धि में जो भी विषय आता है और जब वह बुद्धि उस विषय का आकार से आकारित हो जाती है समझ डॉक्टर साहब आप बताया मैं कि जब इंद्रियों के माध्यम से बुद्धि में जो भी विषय आते हैं और बुद्धि उस विषय का जो आकार है बाह्य वस्तु का उस आकार से जो आकारित हो जाती है तो उस आकार से जो आकारित हो जाती है बुद्धि तो वह जो है वह बुद्धि की वृत्ति है बुद्धि की वृत्ति है वृत्ति है वो जिस आकार से आकारित हुई बुद्धि तो वो जो आकार मनोछाया जो बुद्धि में पड़ा जो बुद्धि में जो है वो है बुद्धि की वृत्ति और उसी बुद्धि वृत्ति का नाम है संवेदन उस बुद्धि वृत्ति का नाम क्या है वृत्तिम ज्ञान अर्थात बुद्धि के अंदर बाह्य वस्तु का जो भी बाह्य जो विषय है उसका जो भी बुद्धि में आकार है उस आकार से जो आकारित जिस रूप में बुद्धि हुई है तो वो जो आकार है वो जो सब कुछ है बुद्धि के अंदर बाह्य विषय का वो है वृत्ति और उसी को कहते हैं संवेदन उस संवेदन को ही जो पुरुष है अर्थात बुद्धि में जो भी प्रतिबिंबित है बिंब और प्रतिबिंब समझते हैं हाँ जी प्रतिबिंब तो इमेज क्या लीजिए या उसमें क्या लीजिए उसमें जो रिफ्लेक्शन है जो कह लीजिए हाँ रिफ्लेक्शन मैने जैसे चंद्रमा है चंद्रमा हो गया बिंब और चंद्रमा जो जल में दिखता है वो हो गया प्रतिबिंब हाँ जी है ना जी? हाँ जी तो ऐसे ही संसार का जो विषय वस्तु है वो है बिंब शब्द स्पर्श रूप गंध और संसार का जो भी शब्द स्पर्श रूप गंध से युक्त जो भी संसार पदा संसार के जो चीज है ये सब हो गया बिंब और उस बिंब की छाया जो बुद्धि में पड़ती है अर्थात वो उस बिंब का जो रिफ्लेक्शन जो बुद्धि में होता है इंद्रियों के माध्यम से वो है प्रतिबिंब हाँ जी समझ गया हाँ जी तो पुरुष क्या करता है बुद्धिस्त जो प्रतिबिंब है उसको अपनाता है बुद्धिस्त जो प्रतिबिंब है बुद्धि में जो संवेदन है उसको अपना दो प्रति संवेदन करता है मैंने बुद्धि प्रति संवेदी पुरुष बुद्धि का जो प्रति संवेदी है अर्थात बुद्धि का प्रति संवेदी बुद्धिस्त जो भी पदार्थ है उस पदार्थ के प्रति जो संवेदन करता है बुद्धि में जो भी ज्ञान है बुद्धि में जो भी विषय है बुद्धि में जो भी धर्म है उस धर्म का के प्रति जो आत्मा की संवेदना है उस आत्मा का जो संवेदन है उस आत्मा का जो अनुभव है उस अनुभव आत्मा का जो ज्ञान है वो प्रति संवेदन हो गया तो उस बुद्धि का प्रति संवेदन करने वाला पुरुष दृष्टा होता है समझ गया जी हाँ जी हाँ जी इसके सरल भाषा में ये हुआ की आत्मा बुद्धि को देखता है और बुद्धि में जो भी धर्म आता है उसका वह अनुभव करता है उसका वह साक्षात्कार करता है बाहर जाकर के आत्मा नहीं देखता हाँ। बुद्धि का ज्ञान करने वाला और बुद्धि का ज्ञान करने के कारण वो बुद्धि को ही देखता रहता है तो बुद्धि में जैसा जैसा चीज आएगा वैसा वैसा अनुभव करेगा वैसा वैसा, वैसा ज्ञान करेगा वास्तव में हमें जो दिखता लगता है कि हम जो है बाहर की जो दिखते हैं हम हम देख रहे हैं वास्तव में नहीं हम तो मन को देख रहे हैं और उस मन में जैसा जैसा चित्र आता है वो उसका जैसे मान लो लगता क्या है जैसे कि हम टीवी देख रहे है होते हैं तो टीवी देख रहे होते हैं तो वो जो है वास्तव में हम जो है क्रिकेट जो टीवी या कोई भी चीज देख रहे होते हैं तो वहां पर जाकर के साक्षात हो देख रहे होते हैं वो तो सैटेलाइट इत्यादि के माध्यम से टीवी में आ, वो चीज आता है और हम उसको देख रहे होते लग रहा होता है कि हम वहीं पर बैठ करके देख रहे हैं वहीं सो तो होता नहीं है तो जैसे टीवी में हम देख रहे होते हैं ऐसे ही मानो की मन जो एक टीवी का काम करता है टेलीविजन का काम करता है और आत्मा बैठ करके वहां देख रहा है और उसको लग रहा है कि मैं जो है बाहर जा करके देख रहा हूं अंग नहीं हाँ जी बिल्कुल ये तो भाई जी आप समझे तो बुद्धि प्रति है आत्मा जो है बुद्धि प्रति है बुद्धि का मेदन करने वाला है बुद्धि का ज्ञान करने वाला बुद्धि बुद्धा है माने इसका मतलब कि बोध दो तरीके का हो गया एक होता है आत्मा में जो बोध हुआ और एक हुआ बुद्धि में जो बोध हुआ बुद्धि का जो बोध है वो वृत्ति है जी बुद्धि में जो बोध है? है वो क्या है वृत्ति है वो संवेदन है और उसका जो ज्ञान करता है वो प्रतिसंवेदन हो इसमें प्रतिसंवेदी इसलिए बुद्धि का प्रति संवेदी है पुरुष और आगे करें दृश्य क्या है दृश्य क्या है तो बुद्ध बुद्धि सत्वोपरूढ़ सर्वे धर्मा बुद्धि सत्व जो है बुद्धि नामक जो तत्व है या सत्व प्रधान वाली जो बुद्धि है उसके ऊपर जो आरूढ़ जितने भी धर्म है बाह्य वस्तु के वो जो है दृश्य है वास्तव में परंतु वह जो बुद्धि में जो भी आरूढ़ है सभी धर्म वो बाहर का ही इसलिए बाहर का भी वस्तु दृश्य हो गया बाहर के वस्तु भी दृश्य हो गए क्योंकि बाहर के वस्तु का ही तो सभी धर्म चित्त में है ना मन में हांजी इसलिए बाहर जो भी मन की में आंखें बंद करके भी जो बाहर से अन, अंदर मन से जो आ, क्या लीजिए जो अपनी मेमोरी क्या लीजिये जिसमें जो आता है ना संस्कार बना हुआ ज्ञान अंदर से आ रहा है तो वो भी बाहर का यह एक रूप में क्योंकि बाहर का ज्ञान हाँ, बाहर का ही है।, तो है और क्या हाँ। वह जो बुद्धि में जो कुछ भी आएगा जो भी आए हाँ चाहे अंदर से आए सोचते तो हुए चाहे बाहर से आएगा हाँ जी सुन करेगा तो यहाँ पर जो है ये करे दृश्य बुद्धि सत्व प्रूढ़ सर्वे धर्म सत एक त्रश्यम अयकांत मणि कल्पम ये जो दृश्य है ये जो दृश्य है दृश्य बुद्धि को देख रहा तो बुद्धि भी दृश्य हो गया न? ना हाँ जी तो बुद्धि भी दृश्य हो गया और, तो मन, और संसार के जो चीज है जो सभी धर्म वो सभी दृश्य है तो ये जो दृश्य है मन बुद्धि इत्यादि और संसार के जो चीज है ये अस्कंत अयकांत मणि के समान है समझ गया जी हां अयस्कांत मणि कहते चुंबक को चुम्बक हाँ जी जैसे चुंबक अयस्कांत मणि कल्पम सन्निधि मात्रोपकारी जैसे चुंबक है चुंबक का लोहे के का, लोहे के साथ सन्निधि हुआ ही संधान हुआ ही वह समीप में गया कि वह उसका उपकार करने वाला था तो अपनी ओर खींच लेता है है ना जी नी हाँ करने का मतलब है कि उसके क्रिया उसमें क्रियाएं पैदा हो जाती है उस लोहे में। तो ये जो दृश्य जो है ये मन इत्यादि जो है और जो संसार के जो चीज है ये अयकांत मणि के समान है और ये सन्निधि मात्र से आत्मा के समीप में होने के मात्र से ही उपकार करने वाला होता है वह आत्मा के सन्निधि मात्र से जैसे कि चुंबक की सन्निधि मात्र लोहा के पास हुआ कि वह उसका उपकार किया या उस जो कुछ भी क्रियाएं हुई तो ऐसे ही आत्मा के समीप में ये दृश्य है आत्मा के क्योंकि बुद्धि सबसे नजदीक है माने मन सबसे बुद्धि सबसे नजदीक है आत्मा के इंद्रिय इत्यादि अन्य जो इंद्रिय इत्यादि है तो सबसे नजदीक होने के कारण क्या है वही तो उपकार करेगा ना आत्मा का जो पास में होगा वो उपकार करेगा जैसे चुंबक के पास में लोहा होता तो लोहा को खींच लेता तो ऐसे ही यहाँ पर जो दृश्य जो पदार्थ है बुद्धि मन इत्यादि और बुद्धि से जो भी विषय है वो चुंबक के समान है और वो आत्मा के समीप होने के कारण मात्र उपकारी भव सन्निधि मात्र मात्र से ही उपकार करने वाला होता है ये दृश्य उसको उपकार करने वाला होता है उपकार वो जो कुछ भी करता है वह उसी को करके बस पास में है और उससे उसकी क्रियाएं उसको उस तरीके का उपकार करता है जो कुछ भी करना होता है उपकार का मतलब यहाँ पर केवल उपकार करते यहाँ पर परोपकार ही अर्थ नहीं लेंगे हाँ जी नहीं वो समझ गया हाँ जी हाँ उसको तो ज्ञान देता है हाँ जी उसको जान देता है इसमें आ जाएगा आ, उपकार का मतलब केवल जो है परोपकार नहीं समझेंगे हाँ जी तो यहाँ पर ये समझिएगा कि जैसे चुंबक लोहे को गतिशील बना देता है यही उसका उपकार करना हुआ जी चुंबक जैसे कि चुंबक जो है निकटस्थ मने सन्निधि मात्र का मतलब की जैसे लोहे की मानो की लोहे लोहा और चुंबक है लोहे वैसे पड़ा हुआ है निठल्ला पड़ा हुआ है और उसका जो प्रिय है चुंबक जो है मणि है जब वो सामने आ जाता है निकट आ जाता है तो निकट में स्थित होने से ही वह उपकार करने वाला हो जाता है आ, अर्थात जैसे निकट में स्थित होने मात्र से बिना कुछ किए ही चुंबक लोहे को गतिशील बनाने रूप उपकार करता है गतिशील कर देता है उसी प्रकार से जो है सन्निधि मात्र से ही अर्थात संयोग मात्र से ही सन्निधि मात्र से ही है आत्मा को ये उपकार करने वाला था तो भोग का वह विषय बन जाता है आत्मा भोगता होता है ना जी तो भोग भोग का विषय बन जाता है तो भोग का विषय बनने रूप उपकार करने वाला होता है यहां पर क्योंकि उसमें होता है उसी से सुख दुख इत्यादि का भोग करता है तो यही उसका उपकार हुआ सुख का और दुख का तो ये तो इसमें क्या हुआ जी अब देखो यहां पर पुरुष है दृष्टा पुरुष क्या है? है है, और दृश्य है बुद्धि दृश्य है संसार का चीज जो भी विषय है बुद्धि के प्रतिबिंब करके सब संसार का वही जी दृश्य है तो क्या है तो वो दृश्य जो है वो आत्मा का जो दृश्य रूप जो आत्मा है पुरुष है उसका वह धन बन जाता वह अपना बन जाता कि वो मेरा अपना है स्व हो जाता तो कि इसलिए कर दृश्यत्व ना स्वम भवती पुरुष रूप से, से स्वामिना। बोल रहे हैं कि जो दृश्य है दृश्यत्व रूप से दृश्य होने के कारण से ही दृश्यत्वेना मेश्य दृश्यत्व होने के कारण दृश्य होने के कारण दृश्य होने के कारण जो दृश्य रूप जो स्वामी है पुरुष उसका स्व होता है वह उसका अपना स्व माने अपना स्व मान धन अपना जो भी है तो स्व मैंने उसका वह धन हो जाता है तो स्वामी हो गया दृषि पुरुष और स्व हो गया दृश्य समझ गए हाँ जी हाँ। क्यों ऐसा क्यों होता है बोल रहे हैं क्योंकि अनुभव कर्म विषयता आप इसमें छूट गया हुआ है उसने बताया था तो अनुभव कर्म विषय आपन्नम यत ये जो अनुभव रूपी जो कर्म है अनुभव रूपी अनुभव रूपी मैंने अनुभव कर्म विषयता आपन्नम इसका जो अर्थ करेंगे ये करेंगे कि अनुभव रूपी जो कर्म है अनुभव रूपी जो कर्म है क्योंकि तो अनुभव करना तो एक कर्म हो गया ना क्रिया हो गया ना जी अनुभव रूपी जो कर्म है वह उसका वह विषय बन जाता है जो कुछ भी क्या चीज का अनुभव करता है जीवात्मा उस बुद्धि में स्थित जो भी पदार्थ है उसका अनुभव वह करता है उसी का अनुभव करता है ना जी हाँ जी बुद्धि में स्थित जो पदार्थ है उसका वह अनुभव करता है कि तो जो है यथ मने क्योंकि वह अनुभव रूपी जो कर्म है उस कर्म की विषयता को वह दृश्य प्राप्त होता है कर्म की विषय माने अनुभव रूपी कर्म का विषय बन जाता है वो क्योंकि तो आत्मा देखता है किसको आत्मा देखता है उस बुद्धिस्त विषय को तो बुद्धिस्त विषय को जब होता है जब देखता है तो अनुभव रूपी कर्म का जो भी अनुभव किया उस अनुभव का विषय क्या है जीवात्मा का वह बुद्धिस्त पदार्थ ये ना जी हाँ जी तो बोल रहे हैं कि बुद्धि अनुभव रूपी जो कर्म है उस अनुभव रूपी कर्म की विषयता को प्राप्त होता है इसीलिए जो दृषि जो स्वामी है उसका दृश्य स्व है क्योंकि okay. जिस विषय का वह अनुभव कर रहा है जिस विषय का वह अनुभव कर रहा है कोई भी व्यक्ति जब किसी भी व्यक्ति का जो विषय बनता है विषय जब बनता है कोई भी चीज को विषय बनाता है विषय को अपनाता है तो जब अपना करके ही तो अपनाता है ना जी जी। उसको वह विषय कहाँ बनाता है जो अपना नहीं होता लोक व्यवहार में भी यदि आप देखते हैं कि आप जैसे बालीजे मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ उसको जो मैं विषय बनाया हूँ तो विषय मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ मैं अपने मन में जो विषय बनाया तो मैं अपना समझ करके ही बनाया ना कि ये मुझे उपकार होगा ये मेरे लिए लाभकारी है ऐसा समझा वो ये अपना समझा तो कि अपना ही तो हमें लाभकार हम समझ तो जिस चीज को हम अपना समझते है वही हमें लाभ करता है ना जी लाभ समझ करके ही हम अपना समझते है तो आप लोक व्यवहार में भी आप देखेंगे तो व्यक्ति जिसको विषय बनाता है वह उसका वो स्व बना करके ही वो विषय मतलब उसको बनाएगा नहीं तो कैसे बनाएगा तो इसीलिए जो दृश्य है जीवात्मा का तो की बोल रहे हैं कि अनुभव रूपी कर्म जो है अनुभव जो है उस अनुभव का विषय है वो अनुभव रूपी कर्म की अनुभव रूपी जो क्रिया है उसका विषय है तो इसीलिए वह पुरुष का स्व होता है समझाया तो जी हाँ जी बोलते अन्य स्वरूप न प्रतिलब्धात्मकम आगे करें कि अन्य स्वरूपे न भिन्न स्वरूप से प्रति लब्धात्मकम क्योंकि तो ये जो जीवात्मा जो है पुरुष का है पुरुष का जो स्व है उसका अन्य स्वरूप है और आत्मा का अन्य स्वरूप है दोनों का भिन्न भिन्न स्वरूप है ना? जी। तो भिन्न भिन्न भिन्न स्वरूप में अन्य स्वरूप में प्राप्त होने वाला प्रतिलब्ध होने के कारण अन्य स्वरूप में प्रतिलब्ध प्रतिलब्धात्मकम प्रतिलब्धात्मक तो अन्य स्वरूपेन न इसको इस रूप में यहाँ पर आप में पूर्विम है क्या अन्य स्वरूप प्रतिलब्धात्मक अजय नहीं।, नहीं।, नहीं है न हमारे में है। ये पूर्वी नाम के बाद लाइन हाँ है थाँग। थाँग। इसमें गलत दे दिया है क्योंकि तो वहां पर तो ये हो गया यथ के बाद पूर्व विराम होना चाहिए फिर होना चाहिए अन्य स्वरूप ने प्रति लब्धात्मक स्वतंत्र परतंत्र यहाँ पर होगा परतंक्रम तो, के बाद है विराम जी के बाद होगा यहाँ पर ये है कि देखो एक है बुद्धि बुद्धिस्त पदार्थ जो हुआ बुद्धि और दूसरा है दूसरा जो है आत्मा तो बुद्धि का अलग स्वरूप है और बुद्धिस्त पदार्थ जो भी है उसका अलग स्वरूप है और आत्मा का अलग स्वरूप है तो अन्य स्वरूप लब्धात्मक भिन्न स्वरूप भाई जब उसका भिन्न स्वरूप है तो उस वो अपने अपने स्वतंत्र है कि नहीं हाँ। आत्मा का अलग स्वरूप है और बुद्धि का अलग स्वरूप है तो बुद्धि अथा दृश्य जो पदार्थ है दृश्य यहाँ पर बुद्धि दृश्य समझिए दृश्य का स्वरूप अलग है और आत्मा का स्वरूप अलग है तो दृश्य का स्वरूप जब अलग है उसका अपना स्वरूप है वो तो वो स्वतंत्र हुआ जी वह खुद अपने आप में स्वतंत्र का मतलब क्या होता है जिसका अपना सिद्धांत हो अपना चीज हो तो दृश्य जो पदार्थ है उसकी अपनी सत्ता है बुद्धि जो क्या बोलते हैं दृश्य जो पदार्थ है जब उसकी अपनी सत्ता है तो स्वतंत्र हुआ ना जी हाँ जी ये इसी बात को कह रहे हैं कि अन्य स्वरूप न प्रति लब्धात्मक स्वतंत्र अपी मैंने भिन्न स्वरूप से अन्य स्वरूप से प्राप्त होने वाला प्रतिलब्ध होने वाले जो प्रतिलब्ध होने वाला जो दृश्य है वह दृश्य स्वतंत्र होता हुआ भी स्वतंत्र अपी स्वतंत्र होते हुए भी स्वतंत्र भी स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र ऐसा की भिन्न स्वरूप से प्रतिलब्धात्मक जो दृश्य है प्राप्त होने वाला जो दृप्य है उपलब्ध होने वाला जो दृश्य है वह स्वतंत्र होता हुआ भी परार्थत्वाद परतंत्र वह दृश्य किसके लिए है जी आत्मा के लिए किसके के लिए है आत्मा के लिए आत्मा के लिए क्योंकि आत्मा उसका दर्शन करता है बुद्धि प्रति संवेदी है तो वह दृश्य खुद के लिए तो है नहीं दृश्य जो है इसके लिए है आत्मा के लिए है भोग दृश्यम वर्गार्थम दृश्य भोग और के लिए दृश्य है तो भोग अपवर्ग के लिए जो दृश्य है कि आत्मा उससे भोग करेगा और अपवर्ग को प्राप्त करेगा इस भोग और अपवर्ग अपवर्गार्थम दृश्य मस्ती तो ये परार्थ हो गया ना जी आत्मा मैंने ये स्वार्थ नहीं हुआ दृश्य स्वार्थ में दृश्य का दृश्य पदार्थ का अपना कोई प्रयोजन नहीं है दृश्य पदार्थ का जो प्रयोजन है वह आत्मा के लिए है आत्मा को भोग अपवर्ग दिलाने के लिए है क्योंकि तो संसार की जो चीज है लोग जो कहते हैं कि संसार भाई दुख ही बंधन का कारण है नहीं संसार मोक्ष का भी कारण है यदि केवल बंधन का कारण होता तो वहाँ पर ये क्यों कहते हैं कि दृश्यम दृश्य दृश्य जो है भोग के लिए भी और अपवर्ग के लिए भी है माने ये जो परमात्मा में जो जन्म दिया है इस दुनिया में ये इसलिए दिया है कि हम अपवर्ग को भी इस संसार के चीज जो है ये हमें अपवर्ग भी दिलाता है हमें मोक्ष भी दिलाता है ये करे की अन्य स्वरूपे न प्रतिलब्धात्मक स्वतंत्र परतंत्रम होते भिन्न स्वरूप से प्रतिलब्धात्मक प्राप्त होने वाला जो दृश्य है प्राप्त होने वाला दृश्य स्वतंत्र होता हुआ भी परार्थत्वात आत्मा के लिए दृश्य जो है ये आत्मा के लिए है आत्मा को भोगने के लिए और अपवर्ग के लिए है तो परार्थ होने से परतंत्रम परतंत्र है समझ गए परतंत्र है इसलिए उसका वह स्व गया तो तयो हो दृश्य दर्शन शक्ति हो अनादि कृत अनादि अर्थकृत संयोगो हेय हेतु दुख से कारणम इत्यर्थ सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं तो उस तयो माने उस दृष्ट शक्ति और दर्शन शक्ति का जो अनादि अनादि जो अर्थकृत संयोग है वह हेय का हेतु है दुख का कारण है तो यहाँ पर दर्शन और दृश्य जो है मन आत्मा दृष्ट दृष्ट शक्ति और दर्शन शक्ति का जो अनादि कृत संयोग अच्छा बताइए जो यहाँ पर एक अनादि को भी समझना है अनादि को भी समझना है ई यदि मान लीजिए कि दृष्टा और दृश्य का जब संयोग अनादि होगा दृष्टा और दृश्य का संयोग जब अनादि होगा तो उसने छूटा कैसे जा सकता है होएगा बाकी परमात्मा का संसार के साथ जो संबंध है वह अनादि है है कि नहीं जी तो क्या वह परमात्मा का संसार से संबंध छूट सकता है आ, ए, एक रूप में छूटेगा एक रूप में एक प्रवाह से तो आ, आ, नहीं छूटेगा मगर आ, जो कंटिन्यूअसली उससे तो चलता रहेगा मगर दूसरे रूप में छूट जाएगा कि उसकी विकार आ जाएगा उसमें आ, क्योंकि सृष्टि और यू you नो know, और दूसरी तरफ जब उसकी सृष्टि खत्म होएगी दोनों टाइम में दोनों अंतर हो जाएगा तो एक रूप में अब एक रूप में तो संबंध हमेशा रहेगा अच्छा चलिए आपने संसार का प्रकृति के साथ संबंध परमात्मा का छूट जाएगा नहीं वही मैं कह रहा प्रकृति का जो है प्रकृति और विकृति रूप में एक रूप में तो रहेगा मगर एक रूप में प्रकृति रहेगी एक रूप में विकृति रहेगी मैं प्रकृति का ले लीजिए चलिए संसार का छोड़िए प्रकृति आ? का ले लीजिए, प्रकृति से परमात्मा का संबंध कभी अलग हो सकता है ना। अच्छा प्रकृति भी छोड़िए आत्मा का परमात्मा के साथ जो संबंध है वो कभी अलग हो सकता है नदी हुआ हाँ जी तो जो अनादि होता है वह पृथक हो नहीं सकता हाँ जी तो यदि ऐसे ही दृष्टा और दृश्य का संयोग अनादि है तो उसको उससे अलग होने की बात कैसे कही गई है आ, अब यहां पर ये अनादि क्वालिफाइड होगा जिसको अंग्रेजी भाषा में कहेंगे कि जब तक तो आत्मा मुक्त नहीं होएगा परमात्मा के साथ तब तक तो प्रवाह ये चलती रहेगी यानी कि यहाँ पर अनादि का मतलब यही समझना है अनादि का मतलब ये नहीं अनादि दो प्रकार का होता है ना जी हाँ जी एक होता है प्रवाह से अनादि हाँ जी एक होता है प्रवाह से अनादि और एक होता है जो है स्वाभाविक रूप से नित्य है हाँ स्वभाव से नित्य नहीं है प्रवाह से अनादि की हाँ। बात कही जा रही हाँ। तभी वह छूट सकता है उससे दुख से तभी वह संयोग हाँ। से छूट सकता है जब यदि अनादि का अर्थ यदि वो लिया जाए तब तो फिर जो है जैसा जो व्यक्ति समझता है अनादिंग हाँ, जिसका कोई आदि कारण नहीं हो बस वो सदा से है सदा रहेगा तो सदा से है सदा रहेगा तब तो फिर कभी छूटेगा नहीं तो फिर जो है प्रयत्न क्या करना कि मोक्ष प्राप्त करने का तो यहाँ पर अनादि का मतलब प्रवाह प्रवाह का मतलब क्या हुआ जी प्रवाह का मतलब ये हुआ कि आ, जैसे कि अभी व्यक्ति योगी बनेगा परिश्रम करेगा फिर जो है मोक्ष को प्राप्त करेगा फिर मोक्ष से फिर आएगा फिर संबंध जुड़ेगा फिर ये प्रवाह चलता रहता है ये प्रवाह संयोग का चलता रहता है चलता रहता है कि नहीं चलता रहता है। आन्जी, आन्जी। आत्मा जब आत्मा का शरीर से संबंध छूट भी जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है उसके बाद भी फिर तो संसार में उसका संयोग होता है प्रवाह तो उसका रहता ही है इसीलिए प्रवाह से अनादि यहाँ पर अवसर लेना है समझे तो उस दृष्टा और दृश्य का जो अनादि संयोग है प्रवाह से अनादि जो संयोग है और अर्थकृत संयोग वह अर्थ वह जो संयोग है दृष्टा का दृश्य का संयोग वो प्रयोजन कृत है वह जो परमात्मा ने दृष्टा का दृश्य के जा संयोग किया है तो प्रयोजन के कारण किया हुआ संयोग है वह कृतमन किया हुआ क्रिता का मतलब क्या हुआ जी किया हुआ, किया हुआ। तो अर्थ क्रिता अर्थ माने अर्थेन के या अर्थकृत मैंने अर्थे पर दो तरीके का अर्थ कर सकते हैं अर्थाकृत और अर्थेन न आप इसका अ, ये संकेत करना चाहते हो कर सकते उस दिन में नहीं खोल पाया था इसको कि अर्थेन न कृत अर्थाय कृत मने अर्थ के लिए किया हुआ संयोग है तो अर्थ माने प्रयोजन अर्थ माने क्या जी प्रयोजन प्रयोजन तो अर्थ तो के लिए किया हुआ संयोग है प्रयोजन के लिए क्या संयोग किया हुआ है तो प्रयोजन क्या है प्रयोजन क्या वर्ग <sart lasers> हाँ जी अपवर्ग की अपवर्ग भी और भोग जो तो करना हाँ तो जी तो मैने परमात्मा जो है दृश्य के साथ आत्मा का जो संयोग करता है अर्थात दृश्य के साथ आत्मा का जो संयोग होता है उस संयोग का प्रयोजन है कि भोग और अप को प्राप्त करना समझे जी हाँ जी इसीलिए जो व्यक्ति कुछ एक व्यक्ति संसार दुख में है संसार माने कुछ इस तरीके की जो बात करते हैं ना वो ठीक नहीं करते क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट कर रहे की अर्थकृता संयोगा अर्थ के लिए किया हुआ संयोग है उस प्रयोजन के कारण भोग और अपवर्ग रूपी प्रयोजन के कारण संयोग है समझे हाँ जी तो हमें इस अपवर्ग जब व्यक्ति अपवर्ग लक्ष्य को छोड़ देता है और भोग में जब पड़ जाता है तो फिर वो फिर दुखी हो जाता है उस वो ठीक नहीं है परंतु यदि भोग करते हुए उसका लक्ष्य अपवर्ग रहता है और फिर वह उस पर आगे बढ़ता है तो उसके लिए फिर बाधक नहीं है संसार उसके लिए फिर साधक है समझे हाँ जी हाँ तो अर्थ अर्थकृता संयोग अर्थाय कृत संयोग अर्थ के लिए किया हुआ संयोग ये हेय का हेतु है दुख का कारण है मैंने भोग और अपवर्ग के लिए किया गया हुआ संयोग ये जो संयोग है ये संयोग दुख का कारण है अर्थात संयोग हट जाएगा तो दुख हट जाएगा और हटेगा कैसे जब व्यक्ति भोग मने भोग के प्रति आसक्त न होकर अपवर्ग की ओर आगे बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते बढ़ते इस योग्यता को प्राप्त कर लेगा तो फिर जो है मोक्ष को प्राप्त करेगा तो वो फिर इस संयोग से हट जाएगा समझ गए तथा चौकम तत्सयोग हेतु वर्जना अयम आत्यंत ही दुख प्रती कार बोल रहे हैं इस पर किसी महर्षि वेद जी अपने से पूर्व विद्वान का ऋषि का यहाँ पर प्रमाण दे रहे हैं कि तथा उक्तम जैसे कि कहा गया की तत्सयोग हेतु तत्सयोग मने वो जो तत्व बने वह उस संयोग का हेतु या उस हाँ, उस संयोग का जो हेतु है तत्सं तो संयोग हेतु, या उस संयोग यहाँ पर उस संयोग रूपी हेतु तो संयोग हेतु का मतलब हुआ उस संयोग रूपी हेतु के वर्जनात, वर्जन से हट जाने से क्या आतंत की दुख प्रतिकार तो, तो यह जो है पूर्ण रूप से दुख का प्रतिकार हो जाता है दुख का जो प्रतिकार है दुख की जो समाप्ति है उस पूर्ण रूप से दुख की समाप्ति कब होती है जब उस संयोग रूपी हेतु का वर्जन हो जाता है समझ गए हाँ जी बोलते कस्मात कैसे बोलते दुख हेतु हो परिहार्य से प्रतिकार दर्शना, क्योंकि लोक में भी देखा जाता है व्यवहार में भी देखा जाता है दुख के जो हेतु है दुख के जो हेतु है उसका जब प्रतिकार करता है व्यक्ति तो परिहार अर्थात जो परिहार के योग जो दुख है उसका प्रतिकार देखा जाता है जैसे मान लीजिए कि हमें भूख लगी हमें भूख लगी तो भूख लगी तो उस दुख का जो कारण हुआ उसका यदि हम प्रतिकार कर देते हैं तो भूख की भूख मिट जाता कि नहीं मिट जाता है हाँ जी मने लोक व्यवहार में देखा जाता है दुख का जो कारण है दुख का कारण ये है कि भोजन का न मिलना ये समझ लीजिए दुख का कारण हुआ भोजन का न मिलना परंतु दुख का कारण जो भूख माने भूख लगी है उसे जो दुख मिल रहा है तो दुख मिल रहा है तो वो भोजन की अभी प्राप्ति नहीं है तो देखा क्या जाता है कि हम अब उस भूख जो मिटाने के लिए उस भोजन को बनाकर तो उसका जो सेवन करते हैं तो देखा जाता है कि भूख मिट जाती है मिट जाती है कि नहीं भूख लगी नींबू पानी पी लिया भूख लगी कुछ खा लिया तो उसका हमने उस पदार्थ के द्वारा उस भूख रूपी जो दुख है या भूख से जो दुख मिलता है उसका प्रतिकार कर दिया तो वह हट गए ही करें कि कस्मात कैसे बोले दुख हेतु तो हो दुख के जो हेतु है उस हेतु का प्रतिकार होने से परिहार्य से प्रतिकार दर्शनात परिहार्य से मैंने परिहार के योग्य जो है के जो योग्य है दुख जो है हटाने हाँ, जो योग्य है दुख उसका प्रतिकार देखे जाने से देखा जाता है उदाहरण के दे तो जैसे कि पादतल से भेद्यता कंटक से भेतृत्व परिहार कंटक पादान पादि पादानधिष्ठान पाद, पादा पादा पाद त्राण व्यभिते बोले जैसे देखो पा पैर का जो तलवा है पाद तल जो है उसमें भेद्यता है उसकी भेद्यता है क्योंकि तो भेद्यता का तो तो मतलब है की भेदने योग्य तो वही है ना जी हाँ जी भेद्य कहते हैं जो भेदने योग्य है जब रास्ते में चलते हैं तो कांटा किसको भेदता है पैर को पाव को भेदता है पैर को भेदता है तो भेद्य हो गया पैर का तल है तो उसमें भेद्यता हो गई उसमें भेद होने के कारण भेद का धर्म आ गया पाद का जो तल है पैर का जो तलवा है पैर का जो तल है उसमें भेद देता है उसकी भेद देता है और भेद करने की शक्ति किस में है कांटे में है जी। इसलिए कंटक भेतृत्वम कांटा जो है उस कांटे के अंदर भेतृत्व तो शक्ति है भेदने की शक्ति है समझ गया हां देता है पाद तल में और भेतृत्व है कांटे में और अब उसका परिहार परिहार क्या है परिहार कंटक पादानम एक तो परिहार है कि कांटे के ऊपर पैर को न रखना बुद्धिमानी है नहीं जी यदि भाई दुख हमें मिल रहा है कांटा से तो वो जो है कांटे के ऊपर पैर मत रखो तो कांटा गिरेगा ही नहीं एक तो ये होगा कंटक से पादान पादानम और दूसरा परिहार है कि पाद त्राण व्यभितेन वा अधिष्ठानम और दूसरा है कि पाद त्राण है चप्पल जो है जूता जो है जो मजबूत जूता साधारण जूता की बात नहीं मजबूत जो जूता है पाद त्राण मान खड़ाओं जो समझ लीजिए उस खड़ाओं को या ऐसे मजबूत जूते को या इस तरीकों को पहन लीजिए तो उसके व्यवधान होने के कारण बोलते पाद त्राण ना वा नाद त्राण के व्यवधान मैने पाद त्राण व्यवहित न पाद के व्यवधान होने से फिर उसके ऊपर जो पैर को रखना है नी हाँ जी हां कांटक का सेवा कंटकस से विष्ठान मैंने कांटे का पाद के कांटे के पाद का कांटे के ऊपर पैर को न रखना एक तो ये हुआ दूसरा हुआ कि पाद के बीच में रुकावट के द्वारा व्यभित जो है उस व्यवधान के द्वारा फिर जो है पैर को आप उस पर रख दीजिए तभी भी नहीं आपको पैर में कांटा गिरेगा कांटा गिरेगा नहीं गिरेगा ऐसे ही तो लोक में क्या देखा जाता है लोक में ये देखा जाता है कि एक तो ये देखा गया एक तो ये देखा गया कि जो परिहार जो किया एक तो पैर को उस पर रखा नहीं एक हुआ दूसरा है कि पैर में जूता पहन लिया और तीसरा क्या है मैंने तीसरा उसका ज्ञान मैंने उसका जो ज्ञान हो गया ज्ञान मैंने ज्ञान जो हो गया वो मतलब ये हो गया ज्ञान जो हो गया माने एक तो हो गया दुख दूसरा है दुख का कारण तीसरा है दुख का उपाय समझ गया जी हां तो दुख कांटों का चुभ जाना ये दुख है और मैने दुख मैंने सॉरी तलबों का तलबा जो है पैर के तलबों का बिद जाना ये दुख है और दुख का कारण है कि कांटों का चुभ जाना दुख का हेतु है और तीसरा है दुख के हेतु का जो प्रतिकार कांटों का पैर पर न रखना या जूतों से उपहित पैर कांटों पर रखना जूतों के जूतों को पहन करके पैर को कांटे पर रखना यह तीसरा हो गया तो तीन चीज हो गया ना जी हाँ जी एक हो गया दुख दूसरा हो गया दुख का हेतु और तो तीसरा हो गया दुख का उपाय तो तीनों को जो जैसे लोक में जानता है दुख क्या है इसको जो जानता है दुख के हेतु को भी जानता है कि भाई इसके कारण दुख मिलता है फिर जो है दुख का उपाय भी समझता है इस तीन चीज को जो व्यक्ति जानता है तो उस दुख से व्यक्ति बच जाएगा लोक व्यवहार में, में भी ऐसे ही है ना जी हाँ जी ऐसे ही बोलते एक वेद लोके सत्र प्रतिकारा प्रतिकारम आरभ मानो भेदजम दुखम न अपनोती इस प्रकार इन तीनों को जो लोक में जानता है लोक में जो व्यक्ति इस उपाय को जान इसको जो तीनों चीज को जानता है दुख क्या है इसको जो जानता है दुख का हेतु क्या है इसको जो जानता है और दुख के प्रतिकार कैसे होगा उसको जो जानता है इन तीन चीज को जो जैसे लोक में जानता है तो फिर उस लोक में जो है प्रतिकार को आरंभ करने वाला जो प्रतिकार है उसका जो आरंभ करता हुआ वह भेदज दुख को प्राप्त नहीं होता है जो भेदज हुआ साव माने पैर में तलवों का बिंद जाना रूपी जो भेदज दुख हुआ उसको प्राप्त नहीं होता है समझ गए हाँ जी क्यों नहीं होता है कस्मा? सामर्थ्यात सामर्थ्या के सामर्थ्य के होने के कारण वो तो तीनों चीज की उपलब्धि है वहां पर एक तीनों चीज की उपलब्धि है तीनों चीज वहां पर प्राप्त है क्या एक तो जो है कि एक जो है मैंने भेदत्व भी है माने भेतृत्व भी, भी है और प्रतिकार भी है तीनों की मने तीनों का ज्ञान है तीनों की उपलब्धि है वहां पर तो so, वो तृत्व उपलब्धि सामर्थ्या की उपलब्धि के सामर्थ्य के, सामर्थ के कारण तीनों का ज्ञान उस व्यक्ति के पास है परिहार का भी ज्ञान है दुख का भी ज्ञान है कि दुख क्या है और दुख का हेतु क्या है इसका भी ज्ञान है ये तीनों के ज्ञान के होने के कारण की उपलब्धि के सामर्थ्य के कारण सामर्� वह दुख को प्राप्त नहीं होता तो यहाँ पर उसके माध्यम से समझा रहा अत्रापी यहां पर भी तापकस्य रज सह सत्वम बोलते हैं ऐसे ही दुख तापकस्य रज एक तो हुआ तापकस्य रज एक तो हुआ कि जो तापक जो है ताप देने वाला जो रजोगुण है ताप देने वाला जी हाँ जो रजोगुण है वो हो गया दुख समझ गया जी हां ताप देने वाला जो रजोगुण है वो हो गया दुख और बोलते हैं उस तापक जो रजोगुण है उसका जो तत्व में तप्यम वो उस रजोगुण का जो तप्य है वह सत्व तो गुण ही है सत्वगुण तो ही सत्व तो गुण ही है तो यहां पर यह कह रहे हैं कि यहां पर तीन को इस रूप में समझिए कि एक ये है कि जो दुख भोग के प्रसंग में दुख क्या है एक तो ये दूसरा दुख का कारण क्या है और तीसरा जो है दुख का उपाय क्या है दुख की अनुभविता इत्यादि तो यहां पर तापक दुख देने वाला जो रजोगुण है ये रजोगुण जो है दुख देने वाला है तो दुख तो ये हो गया समझे कि दुख रजोगुण ही हो गया और तप्य जो है वो तप्य जो होता है दुखी जो होता है वह कौन होता है बुद्धि बुद्धिस्त बुद्धिस्त जो भी बुद्धि है ना जी हाँ जी वो जो है तप्त गुण जो है बुद्धिस्त सत्व गुण जो है वह सत्व गुण ही जो है दुखी होता है अर्थात उस रजोगुण का जब प्रभाव उसमें पड़ता है तो उससे वह अव्यवस्थित हो जाता है उसको फिर अनुभव करता है जीवात्मा समझे हाँ जी तो दुख देने वाला हुआ रजोगुण जैसे कांटा व्यक्ति को दुख देने वाला होता है तो ऐसे ही दुख देने वाला हो गया रजोगुण रजोगुन हो गया कंटक स्थानीय रजोगुण क्या हो गया जी कंटक कंट स्थानीय और तत्व क्या हो गया विधा कौन जा रहा है पैर बीझने वाला है बीधने वाला है कांटा हाँ है पैर ऐसे यहाँ पर बींधने वाला है रजोगुण दुख देने वाला है रजोगुण और दुख को भोगने वाला है सतुण गया तो जो आपने आखिर का शब्द कहा वो आ, भोगने वाला उसका और है समय या पर, आत्मा दोनों हो रही है जी। नहीं नहीं आत्मा तो भोगता हो तो भोगता है भोगने वाले का हाँ? मतलब है कि उस बुद्धि में परिवर्तन होता है उसका तो वह अनुभविता है उसका अनुभव करता है तो बिंधे का कौन आत्मा थोड़े बिंधेगा हाँ जी ठीक है हाँ जी विंधेगा तो बुद्धि हाँ जी बुद्धि जो है बुद्धि में ही भेद करेगा ना वो बुद्धिस्त जो सत्य गुण है उसमें भेद करेगा ये समझ लीजिए तो इसलिए सत्य गुण हो गया पाद स्थानीय समझ गए हाँ जी और दो हो गया कांटा हो गया और पैर हो गया तो ये इसमें ये कि रजसा सत्व तप्यम रजोगुण का सत्व ही तप्य है तप के जो योग्य है दुख के जो योग्य है वह सत्व है कस्मात क्यों क्योंकि तो तपीक याया कर्मस्थत्वा वह आत्मा क्यों नहीं है तप्य आत्मा क्यों नहीं है तप्य दुख के योग्य आत्मा क्यों नहीं है सत्व ही क्यों है तो उसमें ही दे रहे कि जो तपी क्रिया है तपी जो क्रिया है उस क्रिया का कर्मस्थत्वात कर्मस्थ होने के कारण तपी क्रिया का कर्मस्थ होने के कारण बोल रहे हैं कि वह रजोगुण जो है तपी क्रिया का कर्मस्थ होने के कारण क्या है तो दुख पाना रूपी जो क्रिया है दुख पाना रूपी क्रिया जो है उस दुख पाना रूपी क्रिया का कर्म है कौन वह सत्व दुख पाना रूपी क्रिया का कर्म है वह सत्व यहां पर कर्म का मतलब वो जो कर्म जैसे राम पुस्तक को पढ़ता है तो राम हो गया राम हो गया कर्ता और पुस्तक हो गया कर्म है ना जी हाँ जी तो ऐसे ही रजोगुण हो गया कर्ता और रजोगुण किसको बदलता है वह सत्वगुण को बदलता है सत्वगुण में परिवर्तन करता है क्योंकि आत्मा में तो परिवर्तन कर नहीं सकता कर नहीं सकता आत्मा उसका अनुरोध ही है इसलिए वह दुखी होता है परंतु चेंज जो लाएगा परिवर्तन जो लाएगा वो सप्तुण में लाएगा समझे हाँ जी इसलिए अकस्मात तो तपिक्रिया या कर्म माने तपी क्रिया के कर्मस्थ होने कर्म में स्थित होने के कारण माने तपी क्रिया के कर्मस्थ होने के कारण तो वो जो तप्य है वो तपी क्रिया का कर्मस्थ है कर्म में स्थित होने के कारण कर्म में स्थित है तपी तपिक्रिया करने, करने तपिक्रिया का कर्म है ये सब तो क्या है तपी क्रिया का कर्म है समझे हाँ जी कर्म जो है क्या बोलते हैं ये जो है हाँ ये सत्व जो है वह तपी क्रिया का कर्म है दुख पाना रूपी जो क्रिया है उसका कर्म है तो ये सत्व करमणी जो सत्व जो कर्म है सत्व जो कर्म है उसमें तपिक्रिया होती है तपिक्रिया किसमें होती है सत्व कर्म में होती है उसमें परिवर्तन होता है दुख रूपी जो क्रिया उसमें होता है न ना अपरिणाम इस क्रिय क्षेत्र छे, में अपरिणामी जो है अपरिणामी कभी न बदलने वाली जो निष्क्रिय जो क्रिया से रहित क्षेत्रज जो आत्मा है उसमें तपिक्रिया नहीं होती है उसमें तपिक्रिया नहीं, नहीं होती है तो इसी पर हमने कहा था आपको कि आत्मा निष्क्रिय कैसे है उसमें क्रिया कैसे नहीं उसमें प्रयत्न गुण तो वो तो प्रयत्न गुण है क्रिया नहीं है क्रिया क्या है अपने सत्या पढ़ेंगे तृतीय में तो आ जाएगा और वैसे चीज उत्पणम अवक्षेपनम आकुंचनम प्रसारणम गमनमिति कर्माणि। समझ गए जी हां मैंने उत्क्षेपण ऊपर फेंकना आक्षेपण नीचे आकुंचन सिकुड़ना प्रसारणम फैलना गमनम गति ये है क्रिया समझ गए जी हाँ जी तो ये जो है ये क्रिया है आत्मा में ये नहीं है आत्मा में उत्षेपण है क्या ना, जैसे उत्क्षेपण क्रिया होती है ऊपर की ओर उठना नीचे की होना, सिकुड़ना फैलना गमन करना ऐसी क्रिया नहीं आत्मा के अंदर उत्क्षेपण अवक्षेपण आकुंचन प्रसारण क्रिया नहीं उसमें प्रयत्न गुण है प्रयत्न एक अलग चीज है गुण एक अलग चीज है क्रिया एक अलग चीज है समझे जी हाँ जी तो आप ये कहेंगे कि आत्मा में गति नहीं है क्या ये आप कह सकते हैं ना जी आत्मा में गति नहीं है क्या आत्मा तो गति तो है जब आत्मा शरीर से निकलती है तो गति तो होती ही है अच्छा बताइए इसमें जो है आत्मा में गति जो होती है जैसे आप ट्रेन में चलते हैं या हवाई जहाज में चलते हैं तो गति हवाई जहाज में हो रही होती है कि हमारे में गति हो रही होती है असली गति तो हवाई जहाज में उसके साथ साथ हमारी गति हो रही है तो, स्वतः कि हमारी गति नहीं हो रही है कि हवाई जहाज की गति हो रही है उसके साथ हम जा रहे हैं हाँ जी ऐसे ही परमात्मा जीवात्मा को जब शरीर से निकलता है तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है तो हम कहते हैं कि आत्मा में गति हो रही है समझ रहे हैं हाँ जी मैं जो परमात्मा, परमात्मा दे रहा हूं। गति दे रहा हाँ जी हाँ जी जो परमात्मा आत्मा को गति दे रहा है परमात्मा आत्मा के अंदर गति दे रहा है हाँ जी इस रूप में मतलब जो है ये या तो इसको इस रूप में समझिए या आप समझते हैं तो यहाँ निष्क्रिय का मतलब ये समझिए कि आत्मा नामक जो तत्व जैसे कोई पदार्थ है तो क्या होता है कोई भी पदार्थ है उस पदार्थ में हर क्षण भीतर में क्रियाएं होती रहती है और उस पदार्थ में बदलाव होता रहता है, है नी हाँ जी, जी. प्रसारण होगा उसके अंदर गति गमन बने गति होगा वह होता है आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे वो हर पदार्थ में क्रिया हो रही है हाँ में ना तो एटॉमिक लेवल सब यू you नो know, पार्टिकल लेवल पे तो जरूर है हमेशा गति है जी, गति है ना जी हाँ जी आप ये जो मोटे से मोटे पदार्थ हैं है छोटे से छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ हैं सब में गति है हाँ जी परंतु उस तरीके से आत्मा में गति नहीं है उस तरीके साथ मंडिया नहीं है हाँ इसलिए वो निष्क्रिय है समझे हाँ जी नहीं, समझ गया हाँ जी हाँ इसको आप दो तरीके से व्याख्या कर सकते हैं एक तो व्याख्या ये हुआ कि भाई वह प्रयत्न उसका गुण है गुण रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि संयोग विभाग प्रयत्न ये सब जो इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान ये आत्मा के गुण है आत्मा के, के लक्षण है आत्मा के पहचान है तो आत्मा के गुण है।, तो है तो क्रिया क्या हुआ उत् क्रिया है जैसे ऊपर किसी चीज को फेंकना नीचे गिरना आकुंचन करना मान किसी को सिकुड़ना आत्मा में सिकुड़न नहीं होता है ना आत्मा में फैलाव होता है ये सब नहीं होता है और वो गति नहीं होता तो फिर ये कहेंगे कि आत्मा में कैसे गति होती कैसे शरीर से निकलता है तो उसका उत्तर ये देंगे की परमात्मा उसको ले जाता है एक तो ये परंतु यदि मान लीजिए ये नहीं हो रहा है ये तो वास्तव में इसको तो योगी लोग ज्यादा समझेगा जो साधना करता है क्योंकि तो आत्मा शरीर से निकलना नहीं चाहता परंतु तो बरबस निकलना निकलना पड़ता है ना जी जी बरबस व्यक्ति को निकलना पड़ता है शरीर से निकलना पड़ता है तो परमात्मा ही तो उसको निकालता है परमात्मा उसको निकालता है तो उसको उदाहरण वही दे सकते गाड़ी त्यादी में चलते हैं हम गाड़ी चला रहे हैं गाड़ी में गति हो रही है मुझ में गति नहीं हो रही है उसके साथ मुझ में गति हो रही है तो हम कहते हैं कि हम भी पहुंच गए तो ऐसे ही एक तो ये ले लेंगे दूसरी बात यह है कि भाई वो कहेगा भाई गति होती है सब तो उसका उत्तर यही है कि निष्क्रिय का मतलब यहाँ पर यह है कि आत्मा नामक जो तत्व है उसके भीतर में कोई क्रियाएं नहीं होती जैसे की संसार के चीजों में क्रियाएं होती है विकार होता है परिवर्तन होता है तो निर्विकार है निष्क्रिय का मतलब हुआ निर्विकार उसमें कोई विकार नहीं होता समझे जी, उसमें कोई क्रियाएं भीतर में नहीं होती है आकुंचन प्रसारण इत्यादि भीतर में उसकी क्रियाएं नहीं होती वो तो जाता है आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तो वो, वो वो पूरा का पूरा जाता है उसके शरीर में कोई क्रिया मे शरीर तो उसका होता ही नहीं मन वो आत्मा नामक जो तत्व है उसमें कोई क्रियाएं नहीं होती है भीतर में बदलाव नहीं होता अपरनामी निष्क्रिय क्षेत्रज्ञ जो आत्मा है उसमें तपिक्रिया नहीं होती सत्व कर्म में सिर्फ त्रिया होती है समझ गए हाँ जी तो इसीलिए इसीलिए आत्मा तप में नहीं बन सकता तप्य सत्व बनेगा बुद्धिस्त जो पदार्थ मान बुद्धिस्थ जो सत्व गुण है हाँ, वही तप्य बनेगा तो सुख और दुख कहने का अभिप्राय हुआ वह मन का धर्म हो गया किसका धर्म हो गया जी मन का जी, बुद्धि का। मन, मन का, का धर्म हो गया सुख दुख और उसका वह अनुरोधी है जीवात्मा बोलते हैं, दर्शित विषयत्वात् सत्वे तू तप्य माने सदाकारानुरोधी इति। अनुत बोलते हैं कि जो दर्शित विषयत्वात् आत्मा दर्शित विषय वाला है क्योंकि आत्मा के लिए ही संसार दिखाया गया है आत्मा के लिए ही तो पुरुष जो है दर्शित विषय है तो पुरुष के अंदर दर्शित विषयत्व है दर्शित विषय है जिसके लिए तो ये संसार दिखाया गया है किसके लिए दिखाया गया किसके लिए संसार है हमारे लिए तो संसार है ना जी हाँ जी तो दर्शित विषय होने के कारण सत्व तप्यमान है तप्यमान हो रहा है सत्व दुखी हो रहा है सत्वी जी जी। दुखी हो रही है बुद्धि बुद्धि तत्व बुद्धि तत्व हो रही है तप्यमान है सत्व तप्यमान है बुद्धि से सत्व गुण तो सत्वे तुप तु दर्शित भी सत्वा सत्वे तू तप्य माने की सत्व सत्व गुण तप्यमान तप दुख तप्यमान का मतलब क्या हो जाएगा जी तपाए जाने के तपाये जाने पर बोलते हैं है दर्शवाद सत गुण सत के तो तप्य माने सत्य के मान होने पर तदा तदा तो, तदानुकारोधी पुरुष उसके आकार का अनुरोध करने वाला पुरुष होता है उसके आकार का अनुगमन करने वाला पुरुष होता है इसीलिए पुरुष भी दुखी होता है सुखी होता है ऐसा दिखाई पड़ता है समझ में आया हाँ जी अब आप बोलिए आपका क्या शंका है नहीं नहीं समझ आ गया एक प्रश्न ये तब तो नया आ गया ये पुराना नहीं है कि परमात्मा आत्मा को कैसे गति देता है एक शरीर से दूसरे में तक तो परमात्मा ही तो ले जाता है ना एक शरीर से दूसरे शरीर हाँ किस, किस तरह ले जाता है ये प्रश्न आएगा किस तरह से ले तो परमात्मा ही जानता है अच्छा यही मैं पूछना चाहता था उसकी गति किसरा देता है उसको क्योंकि उसको हम यम, यम वायु के माध्यम से ले जाता है या जा जैसे भी परमात्मा ही इस चीज को जानता है कि एक दूसरे से यदि आत्मा के अंदर स्वतः गति होती तो आत्मा स्वतः उसके शरीर दूसरे के शरीर में चला नहीं, वो है नहीं, नहीं उसमें है नहीं हाँ स्वतः गति नहीं है इससे भी ये देखिए इस हेतु से भी आ गया ना कि आत्मा के अंदर गति होती स्वतः की यदि गति होती हम्म प्रयत्न गुण है जिसके कारण आत्मा ज्ञान इत्यादि को प्राप्त करता है जी। है ना जी। प्रयत्न गुण है इसीलिए शरीर से वह क्रिया इत्यादि करता है वो एक अलग चीज है उस गुण के कारण परंतु आत्मा के अंदर स्वतः क्रिया नहीं है स्वतः क्रिया होती यदि आत्मा के अंदर तो आत्मा जैसे मान लीजिए की हम एक स्थान से दूसरे स्थान शरीर में है तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं कि नहीं जाते है? हाँ जी तो ऐसे ही आत्मा के अंदर स्वतः गति यदि हो तो आत्मा को स्वयं परमात्मा की कोई जरूरत नहीं है फिर फिर आत्मा स्वयं एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाता हाँ जी समझ गए हाँ जी वह परमात्मा माध्यम बनता है दूसरे शरीर में प्रवेश करने होने का समझे हाँ जी क्योंकि जो स्वामी जी ने जिस सवाल तो लिखा है की स्वभाव से जो मोक्ष में सुख भोगता है वो परमात्मा के माध्यम से ही करता है जो भी है जी परमात्मा में, में है। के माध्यम से ही मिलता है ना जी हाँ जी जी हाँ स्वतः में वो सुख और दुख क्या है सुख की अनु इसीलिए इस पर बहुत बड़ा शास्त्रार्थ होता है कि इच्छा द्वेश प्रयत्न सुख दुख तो इच्छा द्वेश प्रयत्न सुख ज्ञान ये आत्मा के स्वभाविक गुण है या नैमित्तिक गुण है तो इच्छा आत्मा का स्वाभाविक गुण है और द्वेष जो है स्वाभाविक भी है और नैमित्तिक भी है मन से जब मिलता है मन के माध्यम से द्वेष होता है उसका जब तो उससे नैमित्तिक हो जाएगा उससे वो द्वेषी जब बनता है आत्मा वो नैमित्तिक उस निमित्त के कारण आत्मा में द्वेष नहीं है मन में द्वेष है आ, और क्या बोलते हैं कि जो आत्मा में स्वाभाविक जो है कि वह क्या बोलते हैं कि है उस की उस से अलग रहना जो मोक्ष में बाधक है उसका स्वाभाविक हो जाएगा हाँ जी समझे ज्ञान तो रहता है उसमें ज्ञान भी सबरा इच्छा देश प्रयत्न सुख दुख सुख दुख जो है उसका स्वाभाविक गुण नहीं आत्मा का हाँ जी ऐसे सुख भी आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं है नहीं है, सुख भी नहीं है। ज्ञान मिलता है बुद्धिस्त जो सत्व गुण है उसके कारण मिलता है सुख और बुद्धिस्त में सत्व जो तप्य हो जाता है वह जो रजो गुण के कारण जो तप जाता है तो उसके कारण जो है अनुभव करता है दुख को आत्मा तो वो नैमित्तिक हो गया सुख और दुख नैमित है स्वाभाविक नहीं है समझे हाँ जी तो न्याय दर्शन में जो लक्षण बताया है स्वाभाविक और नैमित्तिक दोनों को लेकर के बताया है क्योंकि तो वो तो लक्षण बता रहा है ना कि आत्मा क्या है आत्मा आ, कौन लक्षन का लक्षन का है, है पहचाने की आत्मा है समझे हाँ जी समझ गया हाँ जी तो ये है भाई जी आप कोई क्वेश्चन इस पर प्रश्न तो, तो कट ही गया उनका मुझे पता भी नहीं कोई बात नहीं चलिए तो मंत्र पाठ करते हैं जी हाँ हाँ जी ओम पूर्णस्य पूर्णम पूर्णमेवावशिष्यते ओम से पूर्णमादायवशिष्यम शांति तो शांति हाँ शुक्रवार ठीक है अच्छा ठीक है ओम नमस्ते अच्छा जी आपको शुभ नमस्ते